ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण के द्वितीय वर्णक का विचार हम लोग कर रहे हैं इसमें मोक्ष मानस क्रिया का फल नहीं है इसे बताने के लिए मोक्ष में चतुर्विध फलत्व का अभाव बताया गया और चार प्रकार के कर्म फल को छोड़ करके कोई पंचम प्रकार है नहीं जो मोक्ष के प्रति क्रिया को साधनत्न रूपेण अन्वित कर सके इसे बताया गया कि अतो अत मोक्ष प्रति क्रियाप्रवेश न शक्यम शक कर्शय तो जब चार ही प्रकार है क्रियाफल के और मोक्ष इन चार प्रकार में से किसी भी प्रकार का नहीं है तो ये निश्चित होगा क्रिया मात्र का फल मोक्ष नहीं है क्रिया का साधनत्वन रूपे न मोक्ष के प्रति अन्वय करने वाला कोई माध्यम न होने से मात्र ज्ञान का ही फल मोक्ष है ये निश्चित होगा और मोक्ष का साधन भूत जो परमात्मक ज्ञान है उसका साधन होने से शास्त्र सफल होगा मोक्ष का साधन अहम ब्रह्मास्मी ज्ञान उत्पादक बनकर के भी शास्त्र प्रमाण बन जाता है सार्थक हो जाता है जो प्रवर्तक या निवर्तक होगा वही मात्र शास्त्र है ऐसा नहीं हितोपदेश करने से भी शास्त्र होता है और हित है समूल अध्यास की निवर्त निवृत्ति कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान और उसका उपदेशक तत्वशादी शास्त्र हैं इसलिए संसनाथ शास्त्रम के अनुसार उपनिषद हैं शास्त्र हैं सफल शास्त्र हैं इसे बताया गया तस्मात्नम एक मुक्त क्रिया या अनुप्रवेशो अनुप्रवेश नोपपद्यते इससे अब ननु इत्यादि से वृत्तिकार शंका करते हैं ये जो तत्वशादि से उत्पन्न हुआ ज्ञान है ये स्वयं मन का ही परिणाम विशेष होने से इसे मानसिक क्रिया कहा जाएगा और वही मोक्ष का साधन है तो क्रिया मानसिक क्रिया रूप ज्ञान साध्य मोक्ष हुआ इसलिए कहना कि मोक्ष के प्रति क्रिया का साधन रूपे न अन्वय बताना संभव नहीं है इसका विरोध होगा यही शंका ननु इत्यादि से करने जा रहे हैं ननु इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की व्याघातम संकते व्याघात कहते हैं विरोध को पूर्वा पर विरोध को तो ज्ञानम एकम मुक्तवा इत्यादि वाक्य के द्वारा जो अर्थ बताया गया उसमें विरोध की शंका वृत्तिकार करते हैं इत्यादि से तो भाषा में है ज्ञानम नाम मानसी क्रिया कहते जिस ज्ञान का आप मोक्ष के प्रति साधनत्व रूपेण अन्वय कर रहे हैं वह ज्ञान स्वयं भी तो क्रिया रूप है इसलिए ज्ञान का मोक्ष के साधन रूपे नन्वय हुआ का अर्थ हुआ ज्ञान रूप क्रिया का फल हो गया मोक्ष क्रिया साध्य मोक्ष हो गया इसलिए क्रिया साध्य मोक्ष नहीं है ये जो आप कह रहे हो ये गलत है विरुद्ध बात है इस प्रकार की शंका ये वृत्ति की हुई ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया इत्यादि से इस शंका भाष्य का भाव बताते हैं टीकाकार तथा च मोक्षे क्रियानुप्रवेशो यानी विरुद्धम तो मोक्ष में क्रिया का अनुप्रवेश नहीं होता ये कहना गलत सिद्ध हुआ ये अभिप्राय है वृत्तिकार का शंकाकार का न इत्यादि से भाष्कर भगवान वृत्तिकार के विरोध विषयनी शंका का निराकरण करते हैं निराकरण भाष्य का अवतरण है टीका में मानसम न क्रिया इत्याह नेति। तो कहते क्रिया, रूप एक ज्ञान न विधिग्या क्रिया वस्तुतंत्र कृत्यसाध्यवाच्चा तो है मानस तो है यानी मन का परिणाम है तत्व में शादी वाक्य से उत्पन्न ही, अहम् ब्रह्मास्मि यह वृत्ति मन का ही परिणाम विशेष है लेकिन उसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा मन का परिणाम होने पर भी मानसम अपि, इसमें मानसम का अर्थ है मन का परिणाम रूप होने पर भी मनोविकारात्मक होने पर भी ज्ञान क्रिया नहीं है न क्रिया और कैसी क्रिया तो विधि योग्या क्रिया यानी किसी विधेय वाक्य के द्वारा विधान योग्य क्रिया नहीं है विधि योग्या क्रिया नहीं है का अर्थ विधेय रूपा क्रिया नहीं है उसे विधेय नहीं बनाया जा सकता तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान रूप जो क्रिया है मानस परिणाम वह विधि योग्य नहीं है विधिजन्य नहीं है इसे कहा जा रहा है वो साध्य हुआ विधि योग्य क्रियात्मा भाव साध्य है पक्षव। और ज्ञान है पक्ष और पक्ष जो ज्ञान है उसका विशेषण है मानसम अपि तो मन का परिणाम रूप होने पर भी ज्ञान विधि योग्य क्रिया नहीं है उसमें विधियोग्य योग्य क्रियात्वा भाव है क्यों तो इसमें दो हेतु बताते हैं एक तो वस्तु वस्तुतंत्र तो एक हेतु ज्ञान वस्तु तंत्र है क्रिया तंत्र नहीं है एक हेतु हुआ और दूसरा हेतु हुआ कृति असाध्यवाद जो विधेय क्रिया होती है वह कृति साध्य होती है कृति कहते हैं प्रयत्न को तो प्रयत्न साध्य होती है और ज्ञान कृति असाध्य है क्या है प्रयत्न साध्य नहीं है प्रयत्न से ज्ञान नहीं होगा और क्रिया प्रयत्न से निष्पन्न होती है ज्ञान प्रयत्न प्रेंट्न से निष्पन्न नहीं होता जो प्रयत्न से निष्पन्न होता उसे पुरुष तंत्र कहा जाता है तो क्रिया पुरुष तंत्र है और ज्ञान वस्तु तंत्र है क्रिया पुरुष तंत्र है ज्ञान कृति असाध्य का अर्थ है पुरुष अतंत्र है तंत्र का अर्थ है पुरुष जन्य कृति द्वारा पुरुष जन्य वो क्रिया होती है और ज्ञान कृति द्वारा पुरुष जन्य नहीं है इसलिए ज्ञान को विधेय योग्य क्रिया नहीं कहा जाएगा जो वस्तु तंत्र है और कृति असाध्य है वह विधेय विधेयप्रिया नहीं होती है तो ज्ञान ऐसा ही है इसलिए उसे विधेय रूपा क्रिया नहीं कहा जाएगा इस अभिप्राय से टीकाकार ने यह अवतरण लिखा कि मानसम अभिज्ञानम न विधि योग्या क्रिया वस्तुतंत्र कृति असाध्यवात च इत्याह यानी इसी अभिप्राय से भस्कर भगवान विरोध की शंका का निराकरण करते हैं न वै लक्षण्यात इत्यादि से न याने ज्ञानम मानसिक क्रिया न ऐसे लगाना आप ज्ञान को मानसिक क्रिया रूप कह रहे हो लेकिन मानसिक क्रिया यदि ज्ञान होता तो वह वस्तु वस्तुअतंत्र होता पुरुष तंत्र होता लेकिन ऐसा नहीं है क्यों मानसिक क्रिया रूप नहीं है ज्ञान तो इसमें हेतु होता है वैलक्षण्यात यानी क्रिया वैलक्षण यात ज्ञान ज्यान ज्ञान क्रिया से विलक्षण है क्रिया वस्तु तंत्र नहीं होती पुरुष तंत्र होती है और ज्ञान वस्तु वस्तुतंत्र है तंत्र नहीं है ये ज्ञान में क्रिया का वैलक्षण्य है और ये वैलक्षण्य होने से इसे विधि योग्य क्रिया नहीं कहा जाएगा और उसका मोक्ष के प्रति साधन रूपेण अन्वय है ज्ञान का फल मोक्ष को मान रहे हैं तो कर्मफल मोक्ष होगा यह सिद्ध नहीं होगा इसलिए विरोध नहीं है इस अभिप्राय से लिखा कि न वैलक्षण्यात तो अब जिस क्रिया का वैलक्षण्य ज्ञान में दिखाना है उस क्रिया का स्वरूप पहले बता रहे हैं क्रिया का लक्षण करते हैं कि क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षा चोद्यते पुरुष चित्त पुरुषित्त तो चय क्रिया उसे कहा जाता है जो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष विहित होती है चौद्यते विधीयते तो जिसका वस्तु स्वरूप की अपेक्षा किए बिना विधान होता है यानी वस्तुतंत्र जो नहीं है और पुरुष चित्त व्यापाराधीन है का अर्थ है पुरुष चित्त व्यापार है पुरुष प्रयत्न कृति और अधीन का अर्थ है तंत्र तो कृति तंत्र है पुरुष व्यापाराधीन है का अर्थ निकला पुरुष तंत्र है कृति द्वारा पुरुष साध्य है और ज्ञान कृति द्वारा पुरुष साध्य नहीं होता और वस्तु तंत्र होता है और क्रिया को तो बताया जो वस्तु तंत्र नहीं है पुरुष तंत्र है वो क्रिया है और क्रिया का उदाहरण बताया जा रहा है जो वस्तु तंत्र नहीं है पुरुष तंत्र है वह विधि योग्य क्रिया होती है इसका उदाहरण है यथा इत्यादि से बताया जा रहा है इसका अवतरण है टीका में पहले क्रिया ही नाम इत्यादि का अन्वय बताया टीकाकार ने कि यत्र विषय तद अनपेक्षा एव या चोद्यते ही क्रिया योजना ऐसा उस वाक्य का अन्वय करना वस्तु स्वरूप की अपेक्षा किए बिना जिसका विधान किया जाए उसे कहा जाता है क्रिया आगे कहते हैं विषय वस्तु अनपेक्षा कृति साध्या क्रिया इत्यत्र दृष्टान्तम आह ये जो क्रिया का लक्षण बता जो वस्तुस्वरूप निरपेक्ष है कृति साध्य है उसे क्रिया कहा जाएगा इस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है दृष्टांत है, है। यथा यथा इत्यादि से बताया जा रहा यथा देवताये हवीर ताम मनसा दृष्टान हैविर्गृहित इति संध्याम मनसा ध्यायेत इति च एवं आदिशु यानी इन वाक्यों में जो ध्यान क्रिया बताया जा रहा है वह वस्तु स्वरूप निरपेक्ष पुरुष तंत्र पुरुष चित्त व्यापाराधीन मानसिक क्रिया रूप है इसलिए वो तो क्रिया होगा ध्यान और ज्ञान वस्तु तंत्र होने से और पुरुष तंत्र न होने से क्रिया नहीं होगा क्रिया से विलक्षण होगा तो ये जो यश्य देवताये हवीर्गृहित सियात इसमें गृहित के कर्ता के रूप में अध्यय करना है अध्वर्यु का ये टीकाकार कहते हैं गृहितम इति शेष जो एक होता है ऋत्विक विशेष यजुर्वेद का उसे कहा जाता है अध्वर्यु और वह जिस देवता के लिए हवी का ग्रहण करता है वसटकर्ता को कहा गया वशटकर्ता कहते होता नामक ऋत्विक को वो होता है का वह क्या करें कि मन से उस देवता का ध्यान करें अध्वर्यु ने जिस देवता को प्रदान करने के लिए हवी का ग्रहण किया है उस देवता का ध्यान होता करें ऐसा विधान किया गया ध्यान का और वो ध्यान वो किससे कर मन से होगा तो मन साध्या तो यहां वशट करीशन शब्द से बताए गए होता नामक ऋत्विक विशेष के लिए उस देवता के ध्यान क्रिया का विधान किया जा रहा है जिस देवता के लिए ने प्रदा, प्रदान करने के लिए हवि ग्रहण किया है जिस देवता के उद्देश्य से हवि ग्रहण किया है उस देवता का होता ध्यान करता हुआ मंत्र बोलेगा और वो कर देगा हवि तो इस प्रकार ये ध्यान तो पुरुष व्यापार तंत्र होने से वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होने से क्रिया रूप हो जाएगा ये क्रिया का उदाहरण हुआ ऐसे और एक उदाहरण बताया संध्याम मनसा ध्यायेत तो, तो संध्या नामक जो देवता है उसका मन से ध्यान करें तो ये ध्यान भी वस्तु स्वरूप निरपेक्ष और पुरुष तंत्र है इसलिए क्रिया है एवं वसट करश्यन शब्द कार्थ करते हैं टीकाकार वसट करश्यन यानी होता देवताम एवं आदि देवताक्यु यथा यादृशी ध्यान क्रिया वस्तुअनपेक्षा पुरुषतंत्र चोद्यते तादृशी क्रिया तो जैसे इन वाक्यों में ध्यान क्रिया का स्वरूप निरपेक्ष पुरुष पुरुषतंत्रतया विधान किया जा रहा है ऐसी ही जो जो होगी वो तो क्रिया मानी जाती है और ज्ञान मानस होने पर भी क्रिया का जो स्वरूप है वो उसमें घटे तो क्रिया कहा जाएगा तो ज्ञान में मानसत्व तो होने पर भी पुरुष तंत्रत्व न होने से और वस्तु तंत्रत्व होने से क्रियात्व तो नहीं है इसे आगे कहते हैं ज्ञानंत इत्यादि से तो ध्यान इसका हाँ अच्छा टीका भाष्य में है थोड़ा पहले ध्यानम चिंतन यद्यपि इसका उत्तरण है टीका में ध्यानम अपि मानसत्वात् ज्ञानवत न क्रिया ध्यानम इत्यादि यदि कोई एक कहे कि ध्यान भी तो मन से निर्वर्ती होने से उसे ज्ञान के तरह क्रिया रूप न माना जाए जैसे मानस होने से मन मन की वृत्तिरूप होने से ज्ञान क्रिया नहीं है यद्यपि ज्ञान के क्रिया न होने में हेतु मनोवृत्तित्व तो नहीं है मानसत्व नहीं है मानस होने से वह ज्ञान आ, क्रिया नहीं है ये नहीं कहा जा रहा लेकिन ये मान रहे हैं कि ज्ञान में मानसत्व होने पर भी जैसे क्रियात्व तो नहीं माना जा रहा ऐसे ध्यान में भी मानसत्व होने से ज्ञान के तरह क्रियात्व तो न माना जाए ये शंका कर रहे हैं वृत्तिकार हाँ शंका करने वाले हाँ और इसलिए इस इन वाक्यों में जो ध्यान रूप क्रिया बताई है क्रिया का उदाहरण बताया मानस ध्यान मानसिक क्रिया का उदाहरण कहते हैं ये जो उदाहरण बताया ये भी क्रिया रूप नहीं है क्रिया का उदाहरण नहीं है इस प्रकार की शंका यदि करते हैं कि ध्यानम अपि मानसत्वात ज्ञानवत न क्रिया तो जैसे ज्ञान मानस होने से क्रिया नहीं है ऐसे ध्यान भी मानस होने से क्रिया नहीं होगा ऐसा यदि शंका करने वाले का अभिप्राय है तो कहते हैं इत्यतः आह इस शंका का निराकरण करने के लिए कहा कि ध्यान तो क्रिया है मानस होने पर भी ज्ञान का ज्ञान के भाव में हेतु मानसत्व नहीं है पुरुष अतंत्रत्व और वस्तु तंत्रत्व है ऐसा यदि ध्यान पुरुष अतंत्र होता और वस्तु तंत्र होता तो ज्ञान होता मानस होने मात्र से क्रिया नहीं होगा ऐसा नहीं तो इस अभिप्राय से ये बताया जा रहा है कि ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम तथापि उस तथापि के पास में टीकाकार कहते हैं क्रिया एवं शेष तो तथापि के पास में क्रिया एवं इतना जोड़ देना भाष्य में तो ये निकलेगा कि ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम तथापि क्रिया एवं तो ध्यान का अर्थ है चिंतन वो यद्यपि मानस है तो मानस होने पर भी तथा का अर्थ है मानस होने पर भी क्रिया ही है क्यों क्रिया ही है तो कहते हैं वो पुरुष तंत्र होने से और वस्तु तंत्र न होने से ये क्रिया का लक्षण उसमें घट रहा है हाँ प्रयत्न साध्य है इसलिए पुरुष तंत्र है और वस्तु तंत्र नहीं है इसे बताया जा रहा है कि पुरुषे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम कौन ध्यान तो पुरुष ध्यान को कर भी सकता है जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा और नहीं भी कर सकता है विपरीत भी कर सकता है तो जो पुरुष के द्वारा शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा करना भी संभव हो जिसे और न करना भी संभव हो अन्यथा करना भी संभव हो उसे क्रिया कहा जाता है यज्ञादि कर्म क्रिया है इसलिए कि पुरुष के द्वारा यज्ञ आदि करना शक्य भी है संभव नहीं भी कर सकता है वो अन्यथा भी कर सकता है ऐसे ही ध्यान कर्तुम ततुम अकरतुम अन्यथा कर्तुम शक्य होने से पुरुष तंत्र हैं और ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं होता वस्तु तंत्र होता है तो टीका में इस वाक्य का भावार्थ बता रहे हैं टीकाकार कि कृति असाध्यत्व उपाधि इति भाव जो पूर्व पक्षी मानसत्व को हेतु मान करके ध्यान में क्रियात्व क्रियात्वाभाव सिद्ध करना चाहते हैं ध्यानम न क्रिया मानसत्वात ज्ञानवत् पूर्व पक्षी का अनुमान है पूर्व पक्षी के इस अनुमान में मानसत्व हेतु है ध्यान पक्ष है क्रियात्वाभाव साध्य है और ज्ञान दृष्टांत है ज्ञान वो तो दृष्टान्त तो कहते हैं यहां मानसत्व रूप जो हेतु बता रहे हैं पूर्व पक्षी ये सदहेतु नहीं हेत्वाभाष है हेत्वाभा में कौन सा हेत्वाभा होगा तो सोपाधिक हेतु जो होता है उसे कहा जाता है सोपाधिको हेतुर व्याप्यवास क्या नाम विरुद्ध नाम का हेत्वाभाषा था सोपाधिको हेतुर आ, जो सोपाधिक हेतु है वो हेत्वाभाष होता है व्याप्यत्वासिद्ध नाम का व्याप्यवासिद्ध नाम का हेत्वाभाष तो होता है असिद्ध नाम का एक हेत्वाभाष है उसके अवांतर तीन भेद हैं स्वरूपा सिद्ध और आश्रया उसमें से ये व्याप्यत्व नाम का हेत्वाभाष है इसे दिखाने के लिए व्याप्यत्व सिद्ध होता है उपाधि से युक्त हेतु उसे व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभाष कहते हैं तो ये मानसत्वरूप जो हेतु है इसमें उपाधि कृति कृति असाध्यत्व, कृति असाध्यत्व उपाधि है तो कृति असाध्यत्व को उपाधि तब कहा जाएगा जब उपाधि का लक्षण इसमें घटेगा उपाधि का लक्षण होता है उनके यहां आ, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व उपाधि जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं तो साध्य हैं भाव तो यत्र क्रियात्व भाव तत्र कृति असाध्यव ये व्याप्ति बनती है जैसे ज्ञान इसमें क्रियात्व क्रियात्वाभाव है तो कृति असाध्यत्व भी है इसलिए ये हो गया साध्य का व्यापक कृति असाध्यत्व और साधन का अव्यापक तो साधन कहते हेतु को पूर्व पक्षी का हेतु है मानसत्व तो यत्र मानसत्वम तत्र असाद्यतु। क्रिति असाद्यतु न कृति असाध्यत्व कृति असाध्यत्व न ज्ञान में मानसत्व तो है लेकिन कृति असाध्यत्व तो नहीं है ज्ञान कृति असाध्यत्व तो है और वो जो ध्यान है ध्यान में मानसत्व तो है लेकिन कृति असाध्यत्व तो नहीं है इसलिए साधन का अव्यापक हुआ तो साधन का अव्यापक और साध्य का व्यापक जो होता है उसे कहा जाता है उपाधि और उस उपाधि से युक्त जो हेतु है मानसत्व हेतु उसे कहा जाएगा सोपाधि हेतु वो व्यापक सिद्ध नाम का हेतु आवास होगा इसे दिखाने के लिए टीका में टीकाकार ने लिखा कृति असाध्यत्व उपाधि इति भावः कृति असाध्यत्व ये उपाधि है किसमें पूर्व पक्षी के अनुमान में बताया गया जो मानसत्व हेतु है इस हेतु में कृति असाध्यत्व उपाधि होगा ये कहा गया अब ज्ञानंत इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ध्यान क्रियाम क्रिया तैलक्षण्य ज्ञानस्य से स्फुटी इति। ध्यान मानसिक क्रिया रूप है इसे बता करके ध्यान को क्रिया रूप बता करके तत यानी क्रिया से वैलक्षण्यम ज्ञान से तो ज्ञान को ध्यान से विलक्षण बताया जा रहा है ध्यान रूप क्रिया से विपरीत है ज्ञान ध्यान में तो पुरुष तंत्रत्व और वस्तु अतंत्रत्व है वस्तु निरपेक्षत्व है पुरुष तंत्रत्व है और ज्ञान में ऐसा नहीं है पुरुष अतंत्र है और वस्तु तंत्रत्व है। वस्तुतंत्र ज्ञान में वैलक्षण्य है ध्यान का इसे बताया जा रहा है ज्ञानन तु प्रमाण जन्यम ज्ञान तो प्रमाण से जन्य है यानी वस्तु तंत्र है और प्रमाण च यथाभूत वस्तु विषय प्रमाण वस्तु जैसी है ऐसा ही ज्ञान कराता है पुरुष जैसा चाहेगा वस्तु को देखना ऐसा नहीं दिखाता वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा निर्दोष प्रमाण उस वस्तु का स्वरूप पुरुष को दिखाता है प्रमाता को बताता है इसलिए प्रमाण तंत्र हो गया ज्ञान और अन्यथा अत ज्ञान कर्तम कर्तम्य केवल वस्तुतंत्र तत् तो ज्ञान यथाभूत वस्तु विषयक जो प्रमाण तदीन होने से अतः शब्द का यानी पुरुषे न कर्तुम तुम अकरतुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम वस्तु को जैसी है ऐसा पुरुष जानना चाहेगा तो जान सकता है नहीं जानना चाहेगा तो नहीं जान सकता है ऐसा नहीं है और अन्यथा जानना चाहेगा तो अन्यथा जान सके ऐसा नहीं है यदि निर्दोष प्रमाण है और वस्तु के साथ उसका संबंध हुआ है तो न चाहते हुए भी उसे जैसी वस्तु है ऐसी देखनी ही पड़ेगी वो प्रमाणाधीन और वस्तु अधीन ज्ञान होने से वैसा ही उसे ज्ञान होगा वो जैसा देखना चाहेगा ऐसा नहीं दिखेगा अन्यथा देखना चाहेगा तो अन्यथा नहीं दिखेगा नहीं देखना चाहता है और खुली है और सामने वाला पदार्थ है तो नहीं देखना चाहता है तो नहीं दिखे ऐसा नहीं होगा वो दिखेगा ही का मतलब वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र ज्ञान है ध्यान के तरह अन्यथा नहीं है नर्मदेश्वर में शिव को नर्मदेश्वर देख करके शिव का ध्यान कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं अन्यथा भी किया जा सकता है लेकिन ऐसा ज्ञान को घट सामने आँख खुली हैं, और वो घट हमें पट के रूप में दिखे ऐसा चाहने से पट के रूप में नहीं दिखेगा वो घट के रूप में ही दिखेगा घट तो ज्ञान अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम केवलम वस्तुतंत्र तत् न चोदनातंत्र तो चोदना तंत्र यानी विधि अधीन यानी पुरुषाधीन नहीं है वो नापि ये ज्ञानम कई दर भी करना वो विधि का विषय भी नहीं बनेगा चोदना तंत्र नहीं है कार अर्थ यानी विधेय नहीं होगा और नापी पुरुष तंत्रम, तो पुरुष प्रयत्नाधीन भी नहीं होगा तस्मात् तो मानसत्वेपि ज्ञानस्य से महद वैलक्षण्यम तो ज्ञान मानस होने पर भी तो मानस रूप जो ध्यान है उस ध्यान से ज्ञान में महान वैलक्षण्य है ध्यान में और ज्ञान में मानसत्व समानता होने पर भी ये महावैलक्षण्य है असमानता है कि ध्यान मानस होता हुआ भी पुरुष तंत्र है विधेय है और वस्तु अन है, वस्तु तंत्र नहीं है ध्यान को बता पुरुषतंत्र है वस्तु तंत्र नहीं है और ज्ञान विधेय नहीं है पुरुष तंत्र नहीं है वस्तु तंत्र है यह महान वैलक्षण्य ध्यान से ज्ञान में है थोड़ी टीका है इसको देखिए अतः प्रमात्वात् न चोधना तंत्र यानि न विधेर विषयः तो प्रमारूप ज्ञान होने से वह विधि का विषय नहीं होगा यानि विधे नहीं होगा और पुरुषः कृति द्वारा कृतिद्वारा हेतुर्यस्य तत्पुरुष तत्पुरुषतंत्र नापि पुरुष तंत्र यहाँ पर तंत्र शब्द का अर्थ है हेतु तो पुरुष जिसका हेतु है उसे पुरुष तंत्र कहा जाएगा क्रिया का हेतु पुरुष होता है कृति द्वारा यानि प्रयत्न द्वारा इसलिए क्रिया को कहा जाता है पुरुष तंत्र। और ज्ञान के प्रति कृति द्वारा पुरुष हेतु नहीं बनता है इसलिए ज्ञान को कहा जाता है पुरुष तंत्र नहीं है ना भी पुरुषतंत्र इस अभी से यहां पर लिखा कि कृति द्वारा पुरुष कृति द्वारा तंत्र यानी हेतु तत्पुरुष तंत्र वो तो हो जाएगा ध्यान और ज्ञान ऐसा नहीं है तस्मात् वस्तुअव्यभिचारात अपन तंत्र ध्याना ध्यानात् ज्ञानस्य महान भेद इतर्थ तो ये जो ज्ञान है वह वस्तु से अव्यभिचरित होने से यानी वस्तु अधीन होने से और तंत्र होने से पुरुषाधीन न होने से ध्यान से ज्ञान का महान भेद है दोनों में मानस तो समानता होने पर भी ये वैलक्षण्य है आगे कहते हैं यथा इत्यादि के अवतरण में टीकाकार भेदमे दृष्टांतान्तरेण आह यथाची ध्यान और ज्ञान का आपस में जो भेद है लक्षण्य है उसी को अन्य दृष्टांत से स्पष्ट करता है यहाँ च योषा वाव गौतमा वोतम अग्नि यौषित पुषो मानसी भवति केवल चोधना क्रिया बवती सा पुरुष चिया तो प्रसिद्धे अग्नो न अग्नौिर्न पुरुष तंत्रा वो ज्ञान हो जाएगा कि प्रत्यक्ष वस्तु तंत्रा इति वस्तुतंत्र न क्रिया तो ये जो पंचाग्नि विद्या है ये तो ध्यान है उपासना है मानसिक क्रिया रूपा है जैसे संध्या देवता का ध्यान बताए यहाँ पर ऐसे स्वर्गादि का अग्नि रूप से ध्यान ये माना गया स्वर्ग आदि में बुद्धि मानसिक क्रिया रूप ध्यान और वह पुरुष के द्वारा करना संभव भी है नहीं भी कर सकता है अन्यथा भी कर सकता है यानि पुरुषतंत्र है वस्तु तंत्र नहीं है इसलिए पंचाग्नि विद्या में जो पुरुष पुरुषाग्नियादि में की जाने वाली बुद्धि अग्निबुद्धि यानी लोकादि का अग्नि के रूप में ध्यान ये क्रिया है और प्रसिद्ध जो अग्नि है उसको देख करके जो अग्नित्व ज्ञान होता है वह ज्ञान मानस होने पर भी वो ध्यान नहीं है वो ज्ञान है वो तंत्र है अग्नि को देख करके जो अग्नि अग्नकार बुद्धि होगी उसे अन्यथा करना पुरुष को न करना संभव नहीं है वो अग्नि को देख करके अग्नि बुद्धि होगी ही होगी वह प्रमाण तंत्र होने से वस्तु तंत्र होने से पुरुषाधि न होने से प्रमा है और ये पंच दिवोकादी में अग्निबुद्धि ओ ध्यान है क्रिया है ये यहाँ पर कहा यहाँ च पुषो वा व गौतमाशा वा गौतम अग्नि इतना यौषित पुषो अग्निबुद्धि मनसी केवल चोदनाजन्यवाद तो कवल विधिजन्य होने से क्रिया एवं सा पुरुष पुरुषतंत्राच पुरुषाधीन है और विधि जन्य होने से और पुरुषाधीन होने से क्रिया हो गई और या तू प्रसिदे अग्नो अग्निबुद्धि तो जो प्रसिद्ध अग्नि को देख करके अग्नि आकार वृत्ति हुई न सात चोदना तंत्रा यानी विधि जन्य नहीं है और ना पी पुरुषतंत्रा कृति साध्य भी नहीं है तो पुरुष तंत्र नहीं विधिजन्य नहीं तो क्या है फिर ये पूछा तो कहते प्रत्यक्ष वस्तु तंत्रत्वात, पुरुष प्रत्यक्ष वस्तु तंत्र तंत्रा एवं एवं ज्ञानम एवं तो प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषयभूत जो अग्नि इस इन दोनों के अधीन होने से प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होने से इसे मानस होते हुए भी ज्ञान कहा जाएगा ज्ञानम एवं एत न क्रिया और पुरुषादि में अग्नि बुद्धि वो मानस होने पर भी ध्यान रूप क्रिया है टीका में एक वाक्य है अभेदास विधि ध्यान न शक्य ज्ञानम तो अभेद असत्व याने पुरुष तथा योषित एवं अग्नि का परस्पर अभेद न होने पर भी अभेद असत्वी विधि तह यानी जो विधान हुआ उस विधान को लेकर के ध्यान अग्नि के रूप में किया जा सकता है जैसे प्रतिमा का देवता के रूप में ध्यान किया जाता है अभेद न होने पर भी ऐसे वो प्रतीक उपासना ही है स्वर्ग आदि और अग्नि का आपस में अभेद न होने पर भी शास्त्र कह रहा है स्वर्ग आदि में अग्न बुद्धि करो इसलिए वो शास्त्र प्रेरित होकर के कर सकते हैं यह ध्यान होगा तो अभेद असत्व विधि तो ध्यान कर शक्यम न ज्ञान तो ऐसा ज्ञान नहीं होता ननु प्रत्यक्ष ज्ञानस्य इत्यादि से एक शंका के रूप में अवतरण लिखा जा रहा है एवं सर्व प्रमाण वस्तु सर्व प्रमाण विषय वस्तु इत्यादि का इस पर चर्चा करते हम लोग कल ओम पूर्ण मद पूर्ण मदं पूर्ण